नमस्कार आप सबका हरिहतृक आश्रम में स्वागत है आप सबको गुरुपर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं शुभकामनाएँ गुरुपर्व हमें अवसर देता है कि हम उन गुरु उन के प्रति उन गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिनके कारण हम इस जीवन को सार्थक बना पाते हैं और उनको उन, उन कर्तव्य का प्रकट करने के लिए ये हमारा एक वार्षिक और सर्वोच्च उत्सव जो हम इस आश्रम में मनाते हैं एक पंद्रहवा वर्ष है जब हम इस आश्रम में श्री गुरुवारों का आयोजन करें सर्वप्रथम मैं स्मरण करता हूँ अपने गुरुदेव का परम गुरुदेव का अपने परमेश्वरी गुरुदेव का जिनके अनुग्रह से ये सब कुछ जो हमको की जो मजुषा दिखाई दे रही है तो उनका ही अनुग्रह है तदनंतर मैं उन वरिष्ठ जनों का धन्यवाद देता हूँ जिनके सतत सहयोग आशीर्वाद और प्रेम से इस आश्रम का निर्बाध संचालन हो सका कुछ लोग जो तो आश्रम के आरम्भ से जुड़े हैं और वो आश्रम हमें सतत मार्गदर्शन और हर तरह का तन मन से सहयोग दे रहे हैं और किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो आर्थिक आवश्यकताएं होती है हैं हालांकि आश्रम चलाने के अति संक्षिप्त आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति करने में वे हमेशा सहयोगी रहें उन सब वरिष्ठ जनों का धन्यवाद देता हूँ विशेषकर मैं सबके नाम भी ले पू मैं जानता हूँ संभव नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आश्रम की नींव से जुड़े हैं जैसे श्री कृष्ण जी तिवारी आनंद से जुड़े हैं रिडनी के दादा पूछे भी है और इस आश्रम के लिए उनका सहयोग आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहता है मेरे पितृतुल्य शत्रु था पंडित नाथ जी जो इस के न केवल हमेशा जो सुनते रहते हैं वरम इस आश्रम के प्रति उनकी अत्यधिक क्षमता है आश्रम को उन्होंने अपना गुरु द्वारा ही बनाया उम्मीद रहता जिनके आशीर्वाद से हम सब आश्रम को कैसे चलाना किस तरह से लोगों को अपना है सब कुछ उनके मार्गदर्शन से समय समय पर तो उनको मार्गदर्शन मिलता रहा है नरसिंह दादू जी की प्रेरणा ऐसी थी सब को कैसे पूर्ण करना उनकी सब प्रेरणा के बिना शायद हम इस अब आश्रम की भवन को पूर्ण नहीं कर पाते मारे डीजय श्री मुंबई से आए हैं जो श्याम जी वो सत्य इस आश्रम से प्रेम बनाए रखा है और सतय संक्षिप्त निमंत्रण पर भी वही हमेशा यहाँ आ जाते हैं श्री पी के गुप्ता जी हमेशा किसी भी निमंत्रण पोल पर भी बोल दो तो आते ही और उनका सहयोग सदैव प्राप्त होता रहता है दाऊलाल जी सराब वो भी उनका इस आश्रम से गहरा जुड़ा है समय समय पर उनका धन मन हर तरह से सहयोग प्राप्त होता रहता है पंडित अन्नाथ जी भटोरे अजय जोशी पुरुषोत्तम जी शर्मा महेश भाई पाटिला रूपेंद्र जी भाई ये सब ऐसे हैं नाम और इनके अलावा अपने कई जो नेपथ्य में रह भी सहयोग करते हैं जिनका सहयोग प्रत्यक्ष प्रति चाहे न हो चाहे हम उनका नाम न ना ले पाएं, लेकिन उन्होंने इस आश्रम में सदैव अपना स्नेह आश्रम में आने वाले कुछ आते रहते हैं कुछ बदल जाते हैं कुछ विशिष्ट कारणों से आना संभव नहीं हो पाता है लेकिन उनका प्रेम सदैव निशृत होता रहता है सदैव इस को प्राप्त होता रहता है श्री मनोर जी परमा नवी अभी लगे हैं उनका भी सहयोग सदैव उनको महसूस होने लगा है बाहर से आने वाले सज्जनों में नड़िया से परिवार उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है स्वागत करता हूँ खरगोन से ओम प्रकाश जी आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और सबसे प्रथम स्वागत मेरा है मेरे गुरु परिवार का जो गुरु परिवार मेरे लिए सदैव गुरुद्वारा रहा है जहाँ मैंने चलना सीखा उन सीखा गुरु परिवार भी आज मेरे साथ है सर शरीर सही, लेकिन मेरे गुरुदेव गुरु माई उनका मैं स्मरण करता हूँ उनका साथ सदैव महसूस पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहारा जैसे भाई उनका सहयोग और तो साथ हमेशा मिलता है और मेरा दाहिने हाथ की तरह चंद्रभूषण भाई सब ऐसे हैं जिन जो हमारे इस आश्रम को सुचारू संपादन कर संचालन करने के लिए समझो ये केंद्र बिंदु मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब ऐसा ही पर्या आशीर्वाद बनाए रखें इसके अलावा मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ जो इस आश्रम की साफ सफाई व्यवस्था में सदव तत्पर तो रहते वो कभी यहाँ सामने नहीं आते कभी दिखाई नहीं देता को इस तरह रखते हैं जैसा कांच की तरह साफ सुथरा चमकीला जो हमको हर कार्यक्रम में देखने को मिलता है उसके पीछे वो कर्मचारी हैं जो कार्यकर्ता है जैसे देवेंग्र है कुंदन है गौतम है पूजा है ये सब नेप रहे इस आश्रम को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए हमेशा तत्पर रहते मैं आप सबका पर्याप्त धन्यवाद तो नहीं दे सकता न मैं हर इस सहयोगकर्ता का नाम लेकर बता सकता हूं तथा प्रार्थना करता हूँ आप सब पर गुरुदेव की अनुकंपा सदैव पर ही रहे इस आश्रम को पंद्रह वर्ष हो चुके हैं जब से ये पंद्रहवीं गुरु सभा है हम पंद्रह वर्ष इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और ये मेरे लिए स्वप्नवान उपलब्धि है इस बात का कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये जो नींव रखी गई है कि कहाँ तक चले आज मुझे प्रसन्नता है जानने की दूर दूर के कई लोग इस संस्था से जुड़े हैं जो न मैं उन्हें जानता हूँ न मुझे जानता हूँ लेकिन परिचय जैसे कई जन्मों का ऐसी कुछ वर्षों से और वो दिन पहले ही ये उनका इस आश्रम के प्रति जो प्रेम है और बाहर से आने वालों में भाई श्याम खरगोन से में ओम प्रकाश जी साढ़ोरी भारत और इन सबका मैं हृदय से हृदय की गहराइयों से स्वागत का आप सबका प्यार सब समय व्यवसाय बना रहे अति संक्षिप्त में इस आश्रम में होने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में अगर कहूँ वैसे अब तक अधिकतर लोग जान चुके हैं कि आश्रम क्या है लेकिन पुना पुना इस बात को अवसर आता है और उस अवसर पर मेरा कर्तव्य है और में मैं को अधिकारुना कहूँ हम इस जीवन में आते हैं तो खोजते हैं अपना उद्देश्य जानना चाहते हैं कि हम क्या हैं कहाँ खड़े हैं किधर जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए सदैव विषय कुछ दिशा निर्देश की आवश्यकता है। धर्म हमें दिशा निर्देश का एक माध्यम की तरह उपलब्ध तो होता है लेकिन आध्यात्म समस्त मानवता के लिए यह हम जो बात आपको हृदय में तो के लिए संदेश देते हैं वो संदेश न किसी विशेष धर्म के लिए है न कि जाति के लिए है न विशेष वर्ग के लिए यह जो तो संदेश है ये संपूर्ण मानवता के लिए विशिष्ट आश्चर्यजनक बात है कि हजारों वर्ष पूर्व जो ऋषियों ने जो विश्व नागरिकता का यूनिवर्सल का जो संदेश दिया था वो संदेश समय की कसौटी पर सदैव भी खराब था हजारों वर्ष भी उसके गौरव को भी कम नहीं हजारों वर्षों का जो समय मीता उसके बाद भी बीच में हमारे देश का एक ऐसा समय आया था जब हम अपने मात्र जीवन और रोजगार की रक्षा में ही अपनी समस्त ऊर्जा को खोते ऐसा समय आया था जब देश के ने हमारी हमारी हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, तो धर्मधारा, आध्यात्मिक धारा हमारी विचारधारा, हमारी सनातन संपत्ति क्षीण होने लगी लेकिन वो शीवधारा पुनः समय के साथ विकसित हो कोई सत्य को ग्रहण लगा सकता है उसे नष्ट कर सकता है है क्योंकि ये तो समस्त हम न किसी सीमित दाय की बात करते की, की हमारा स्नेह हमारा प्रेम हमारी कंसन हमारा सरोकार समस्त विश्व से है और हमारा दायरा समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर किसी एक धर्म या किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होता जब हम संसार के स्वामी की बात करें तो संसार के स्वामी दो तीन चार पाँच नहीं होते स्वामी तो एक ही होता एक है। अगर एक से अधिक परमेश्वर होते, तो होते लेकिन परमेश्वर तो एक ही हमारी चाहे किसी भी मान्यता हो किसी भी स्वरूप के प्रति हम आकर्षित होते हो लेकिन हर स्वरूप उसी का बनाया है हर देवता उसी का प्रतिनिधि है जब हम किसी भी देवता देवी स्वरूप की आराधना सर्वोच्च सर्वोच्च सत्ता के रूप में करते हैं तो आराधना परमेश्वर तक पहुंच जब हम उसको सीमित देवता मानकर आराधना करते हैं तो वो सीमित संक्षिप्त उद्देश्य पूर्ण होता है हमारे लौकिक संक्षिप्त उद्देश्य होते हैं जब हम परमेश्वर से मात्र समझौता और वो उद्देश्य भी परमेश्वर आसानी से पूर्ण करते लेकिन जब हम सर्वोच्च से संपर्क करें, तो उसे कम तक क्यों मांगे? सब कुछ तो ये ब्रह्मांड की बात और आप छोटी सी सीमित तरह हमारे संस्कारों के की हम हमें शरीर की अंतर से मोहित हमें शरीर को अपना अस्तित्व इस शरीर को अपना स्वरूप जान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं और जब हम ऐसा जान लेते हैं तो हम मात शरीर के संबंध में ही प्रार्थना करते हैं इस शरीर के संबंधियों के लिए ही कार्य करते हैं इस शरीर की रक्षा इसकी अस्मिता यही हमारी प्राथमिकताएँ हो जाती है हमारा दायरा अत्यधिक सीमित हो जाता है लेकिन इस सृष्टि को विकसित करके अगर हम समस्त सृष्टि को एक इकाई की तरह देखें पिछले गुरुवार को भी हमारी जो यहाँ चर्चा हुई थी वो इसी संदर्भ में थी कि समस्त सृष्टि को अगर हम एक यूनिट की तरह इकाई की तरह देखें और इस सृष्टि में हम अपने कार्य को अपने लिए जो नैसर्गिक रूप से कार्य हुआ है जो आवंटित हुआ है उसको प्रतिबद्धता से करें तो हम एक लयबद्ध संगीत उत्पन्न करते हैं। आप इस बात को उदाहरणों से बड़े आसानी से समझ सकते हैं एक कार चलती है सड़क बड़ी स्मूथली अच्छी तरह सड़क पर दौड़ रही, उसके पीछे उसका हर अपना अपना काम से कर रहा है अपना अपना अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा रहा है, अपना काम कर रही है, तभी जाकेशन एक तालमेल एक लय एक संगीत एक रिदम उत्पन्न होती है जो हमको एक कार्य चलती हुई दिखाई से एक भी अंग नहीं करता हम परेशान हो जाते ऐसे ही ये धरती भी परेशान हो जाती है जब हम अपने नैसर्गिक कर्तव्य को प्रतिबद्धता से कमिटमेंट से ईमानदारी से पूर्ण नहीं कभी कभी हम अपनी स्थिति से असंतुष्ट होते हमारी नितान्त मूर्खता है हमें अपनी स्थिति से असंतुष्ट होने का इसलिए अधिकार नहीं है कि हमने अपनी स्थिति स्वयं चुनी क्योंकि हम कई जन्मों के हिसाब को इस जन्म में पूर्ण कर जो अधीकरण है उसको पूर्ण करें अगर हम अपनी स्थिति को संतोष से शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए अपने सुख दुख का कर सामना करते यदि जीवन को व्यतीत करते हैं ठीक तो वैसा ही होगा जैसा अपनी एक कार को लेकर लंबी यात्रा पर निकले तो मैं डर था कि इसका टायर पुराना है कि रास्ते में धोखा नहीं दे जाए लेकिन यात्रा पूर्ण हो जाती है और आप में सोचते हुए भगवान बहुत अच्छा हुआ को रास्ते में विधान नहीं आया ऐसा ही इस परमेश्वर की सृष्टि में एक संगीत आनंद उत्पन्न होता है जब हम अपने कर्तव्य के प्रति की कर्तव्य के प्रति जागरूकता से कमिटमेंट से प्रतिबद्धता से ईमानदारी से उस कार्य को पूर्ण करते अगर हम अपना कार्य अपने अपने स्थान पर वैसे ही कार्य पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से ये सृष्टि एक संगीत की तरह एक नृत्य की तरह परमेश्वर शिव के नृत्य की तरह दिखाई देगी नटराज की तरह दिखाई देगी आप उसे नटराज क्यों कहते हैं क्योंकि समस्त सृष्टि नृत्य है हम उसके अंग जब कोई नर्तक नृत्य करता है तो उसका हर शरीर का अंग अपना अपना काम समय पर उस क्षण निश्चित रूप से ठीक से पूर्ण करता है कब पैर को नीचे जाना है कब भाग हाँ को ऊपर जाना है क्या भाव क्या भंगिमा उन सब को वो नर्तक ईमानदारी से पूर्ण करता और यही अगर संगीत के साथ होता है तो वो लयबद्धता दृश्य में एक रोमांच पैदा था एस्कट्रेसी पैदा था वही रोमांच इस सृष्टि में उत्पन्न होता है जब हम प्रसन्नता से अपने कर्तव्य को प्रेम से अपने कार्य को प्रेम करें अपने वातावरण को प्रेम करें ऐसे सृष्टि को प्रेम करें इस ब्रह्मांड को प्रेम करें। हमारा प्रेम हमारा का विशाल होता चला जिसके बाहर कोई भी न रहे हम कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते। क्या इसको करने का कोई तो प्रायोगिक तरीका है कृषिजनों ने इसका निश्चित प्रायोगिक तरीका बताया जीवन की सरलता त्रों से मुक्ति और दूसरों की नजर से को देखने की क्षमता हम नजर से जब देखते हैं तो हमको बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है हम पसंद नहीं करते लेकिन जिसको हम पसंद नहीं करते उस लोग उसको भी पसंद करते है। अगर एक आपका शत्रु है उस शत्रु से जो शत्रुता है वो आपकी नजर को बाधित कर देती है वो आप पूर्वाग्रस्त होकर उसकी ओर देखती लेकिन उसकी नजर से भी अगर हम सृष्टि को देखें उसकी नजर से स्वयं को देखें तो शायद हम बेहतर समझ सकते हैं कि शत्रुता का रहस्य है प्रतिस्पर्धा शत्रुता ईर्षा वैमनस्य ये वो अग्नि हैं जो हमारे अंतस को हमारी शांति को हमारे आस्था को सदैव चोर पहुंचा शांति को पहुं क्षीण कर देती है मन को बेचैन कर देती है जीवन को कटुता से भर देती है लेकिन अगर हमें क्षमता है कि हम और लोगों के दृष्टिकोण से इस का निरीक्षण कर सकें सहमत नहीं है उनसे तब हम बड़े आसानी से अपनी सहमति का संदेश प्राप्त कर सकते हैं जो हम करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सदैव आपके साथ हैं वो आपसे सहमत हो जाएंगे वो आप ठीक कर रहे हो लेकिन कुछ लोग जो असहमत हैं, हैं। उनके दृष्टि से भी हम इस संसार को देखने की क्षमता हासिल करें वही हमारे सृष्टि के प्रेम को विकसित कर सकते प्रश्न ये हो सकता है कि ऐसा करने से तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी क्या किसी दुष्ट को सजा देना भी संभव हो पाएगा क्या इस समाज में बेतरती उत्पन्न हो जाएगी क्या समाज के औटीक हो जाएगा जी ऐसा नहीं होना है कारण हम अपने दृष्टि की बात आपको संसार में अपना व्यवहार उसके अनुकूल जो सामाजिक स्थापित नियम है उनका अनुकूल करना कैसे आप अगर न्यायाधीश की जगह बैठे हैं तो कानून की नज़र से आपको न्याय करना है जो अपराधी है उसको सजा देना है लेकिन उसकी नजर से भी संसार को देखने की क्षमता को वही सच्चा न्यायाधीश है उसकी नजर से वो संसार को देख सकते कि किन परिस्थितियों में उसने सामने कड़ने में खड़ा होना स्वीकार किया क्यों अपराधी बना क्यों उसने अपराध यह क्षमता उसे वो विश्व नागरिक बन गई लेकिन जब वो क्षमता नहीं होती तो हम न्याय करने में भी कठोरता के साथ न्याय करते थोड़ी सी सकल बात है संक्षिप्त या सूक्ष्म बात है लेकिन ये बात हमें उस फर्क से उस परिवर्तन से अवगत करा देती है जो एक विश्व नागरिक में है और एक साधारण मनुष्य सबसे अधिक अच्छा साधारण मनुष्य ही होता है जिसका हृदय पवित्र है जिसका मन पवित्र है जिसके हृदय में कोई षड्यंत्र नहीं जो पाप से डरता है जो परमेश्वर की शक्ति में और उसकी सत्ता में वो व्यक्ति सदैव इस समाज के लिए एक धरोहर है लेकिन उसकी अपनी उन्नति उसकी अपनी आध्यात्मिक प्रगति तभी होती है जब वो सत्य ज्ञान से होता है सत्य ज्ञान वो है जो इस समस्त सृष्टि को संचालित करने वाले नियमों को जाने किन नियमों के आधीन सृष्टि संचालित होती है कर्म की गति इसके सबसे बड़ी नियामक हम जो सृष्टि में कार्य करते हैं वो हर कार्य एक फल को उत्पन्न कर सत्कार्य भी होता है और दुष्कर्म भी होता है कोई भी कार्य जब किसी से किया जाता है किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है तो एक फल उत्पन्न हो फल को उस कर्ता को स्वयं ही भोगना है लेकिन कर्म कैसा भी हो पुण्य हो या पाप हो दोनों ही बंधनकारक हो पुण्य भी बंधनकारक है पाप भी बंधनकारक है पाप अगर लोहे की बेटी है तो पुण्य सोने बेड़ी। की बेटी पुण्य की भावना से जब पुण्य किया जाता है, पुण्य कमाने के लिए जब पुण्य किया जाता है तो पुण्य इस शरीर के हित में सुफल देता है और वो सुफल भोगने के लिए हमें सुख और शरीर प्राप्त हो और उस सुख और शरीर के सुखों के बीच हम उनको कर्म करते हैं जो हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने में बाधा उत्पन्न जन्म और मृत्यु के चक्र कभी भी समाप्त नहीं हो पाता पुण्य बहु के लिए भी शरीर चाहिए पाप भोग के लिए भी शरीर चाहिए और तदनंतर हम इस चक्र में चक्र में पड़े रहते हैं फिर प्रश्न उठता है कर्म के विकल्प तो हम क्षण भर भी नहीं रह हम खा रहे हैं बोल रहे हैं सुन रहे हैं बैठ रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं भी हम कर रहे हैं कुछ नहीं हम वो भी कर रहे हैं हम आइडल बैठे हैं वो भी कर रहे हैं तो जो सब कुछ हम करते हैं उनके फल से बचें के क्योंकि फल तो हमारे लिए बंधन है इस समस्त सृष्टि में हम कुछ भी करेंगे जो फल उत्पन्न तो होगा वो हमें पुनः पुनः पुनः पुनः धरती पर लेकर आएगा पुनः पुनः कर्म के जाल में फंसाएगा पुनः पुनः हमें जरा मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इन सब का सामना करवाएगा तो फिर हम कैसे कर्म फल से बच सकते कर्म कर्म के पीछे हमारी सोद्देशता होती है सोद्देशता क्या होती है कि हम ये करें और बदले में हमको ये चाहिए एक हत्यारा भी जब हत्या करता है तो वो सोचता है कि जब दुनिया में ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो मैं निष्कंटक हो जाऊंगा इसके बाद मेरा जीवन सरलता से कट जाएगा लेकिन अपने कर्म के अगले क्षण ही उसका फल जो सुकर्म चाहता तो बाधित हो जाता उसका पाप कर्म उसके पीछे पड़ जाता उसके अंतस में कटुता भूल जाता वो उसके परिणाम से भयभीत होने जाता दुष्कर्म करके कोई भी शांत चित्त नहीं रह पाता क्योंकि उसके अंदर अंदर से उसके अंतर, अंतर आत्मा सदैव एक अग्नि होती है जो सत्य तक प्रदर्शित कर वो उसके लिए अब ज्वाला की तरह बढ़ जाए तो फिर हम कैसे कार्य करें कि हम कर्मों कल से मुक्त इसलिए गुरु जन कहते हैं कर्म तो में तीन बात है एक पुण्य है एक पाप है और तीसरा प्रेम है जब कोई प्रेम प्रेम से कार्य किया जाता है, तो है, तो वो जो उसे हम कभी मोह समझे। मोह सीमित लोगों के लिए सीमित दायरों के लिए सीमित परिस्थितियों के लिए या सीमित समाज के लिए सीमित रूप हो सकता है सीमित दायरा हो सकता है सीमित समाज हो सकता है उनके लिए मोह है बाहर बहुत कुछ अगर आप आपके परिवार को मोह करते हैं तो इस परिवार के बाहर अनगिनत जो आपके मुंह के दायरे से बाहर लेकिन दायरे के बाहर कुछ होता नहीं आप कहेंगे तो निश्चित रूप से मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है ये तो बोलने में क्या लगता है आपने बोल दिया कि प्रेम का बहुत बड़ा है। लेकिन अगर में इस जीवन में हमको मुक्ति की कामना है इस जीवन के जो सुख दुख हैं आने वाले वृद्धावस्था के दुख है जरा है मृत्यु तो उसके लिए हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा करने के लिए प्रेम में आसक्त होकर कार्य करने के लिए कार्य का स्वरूप नहीं बदल उसके पीछे का उद्देश्य जब हम कोई कार्य करते हैं एक ही कर्म पुण्य हो सकता है वही कर्म पाप हो सकता है और वही कर्म प्रेम हो सकता है। एक ही कर्म बाहर से देखने वाला एक बोलेगा तो पाप है दूसरा बोलेगा पुण्य है और सचमुच में वो ना पाप है पुण्य वो तो प्रेम है एक ही कर्म के भिन्न भिन्न स्वरूप हाँ ता फर्क कहां है उद्देश्य में इंटेंशन है। जो इंटेंशन डिफरेंट है वही उसी कार्य का फल भी अलग-अलग एक हत्या करने वाला पापी बड़ी आसानी से समझ में आता है लेकिन जब अर्जुन ने हत्या की तो हमने कहा वो तो खोलने का काम बाहर का रूप तो वही लेकिन अर्जुन ने पुण्य भी नहीं किया अर्जुन ने तो प्रेम से किया सत्य यही यही कारण है कि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण हैं गीता का उद्देश्य गीता का उद्देश्य मनुष्य को कर्म फल को खतर दिया क्योंकि वो गीता का उपदेश ही ये है कि जो हम कर्म करते हैं उसमें समाप्त हो जाती मांशों जा। फल की कभी कामना मत कर युद्ध होने तो में भगवान ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया ज्ञान सिक्त कर्म सिवाय प्रेम के किसी अन्य श्रेणी में नहीं आता उसका कभी उत्पन्न नहीं ज्ञान तो क्या है इस सृष्टि की संरचना ईश्वर क्या है हमारे अधिकार क्या है हमारे कर्तव्य क्या है हमारा परमेश्वर से रिश्ता क्या है हम जो कर्म करते हैं उसको कैसे फल से मुक्त करते इन सब बातों की अगर हम कंटेक्शन करें चिंतन करें सत्संग से श्रवण से स्वाध्याय से या अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ चल कर तो हम सहजता से इस चक्र से मुक्त हो तो ज्ञान सिद्ध कर्म कभी फल उत्पन्न नहीं करता यही कारण है कि अगर अर्जुन तो छोड़कर भाग जाते जैसा कि उन्होंने भगवान कृष्ण से अनुग्रह आग्रह इन रिश्तेदारों को मारने से गुरुजनों को मारने से बेहतर है कि मैं भिक्षावृत्ति करू चला जाऊं यहां से भगवान ने कहा कि इसलिए तो पाप तुम इस युद्ध से भागोगे तो पाप पाप क्यों है? क्योंकि जिन समाज की रक्षा के लिए तुम तो क्षत्रिय अवतार में अवतरित हुए हो उस क्षत्रिय का कर्तव्य है कि समाज में सुशासन स्थापित कर अच्छे लोगों का शासन जहां समाज के साथ न्याय जो सामने खड़े हैं न आतो है। तुम्हारे रिश्तेदार हैं न तुम्हारे गुरुजन हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो मात्र इस समाज के अंतर हैं और तुम्हारा के कर्तव्य है कि इस लोगों की जो सामना है, इसका करो। करो, परिणाम चिंता मत महत्व जीत हार का नहीं महत्व तो तुम्हारी लड़ाई का तुम सत्य के पक्ष में खड़े होकर लड़ रहे हो और अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहे हो अपने पूर्ण करते हुए अपने मारे भी गए तो भी परमेश्वर की शरण में जाओगे जीत रहे, तो इस सृष्टि का इस राज्य का सुख भोगे सुशासन स्थापित करोगे लोगों को सुख दोगे और प्राप्त। दोनों तरफ से तुम्हारी जीत लेकिन अगर तुम भाग गए अपने कर्तव्य को छोड़कर तो तुम पापी हो तो कर्म का स्वरूप कर्म तय नहीं करता यह हत्या है तो पाप है या कहीं कि किसी को दान दिया कि पुण्य कई बार हम निजी स्वार्थों से दान देते हैं निजी स्वार्थों से ऐसे कार्य करते हैं जो समाज में हमारी झूठी प्रतिष्ठा को प्रमाणित कर उनको पुष्ट करते हमारे अहंकार को पुष्ट करते वो पुण्य के श्रेणी में भी नहीं आते वो तो भाव श्रेणी में आते जहाँ हम अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कोई सामाजिक कार्य करते सामाजिक कार्य अगर प्यार से किया जाए तो वहां पर आपको फोटो भी खिंचवाना पड़ेगा लोगों के सामने छोटा सा दान देते हुए आप फोटो खिंचाते हैं अखबारों नियुक्त फलाने से फलाने चीज दान की ये तब होता है जब हम अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के उन्नयन के लिए दान दान हम सब जानते हैं तीन तरह का होता है एक दान सी दान होता है जो अपमान करके दिया जाता है एक राजस्व दान होता है जिसमें हम फोटो वोटो खिंचवाते हैं लोगों में हमारी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं क्या हमने यह दान दिया और एक सात्विक दान होता है जो किसी को नहीं पता होता चुपचाप दिया जाता और उस सात्विक दान की श्रेणी होती है सर्वोच्च जहां लेने वालों को ये पता नहीं होता है कि किसने दिया ऐसा दान प्रेम से होता है किसी फल की कामना से यही कर्म का अगर हम रहस्य समझ लें तो हम इस जीवन में एक नागरिक की हैसियत से जीने के लिए अपनी कमर कर सकते आगे हम नागरिक की तरह जीना चाहते हमारे जो नैसर्गिक कर्तव्य हैं जैसे घर में कोई चोर उस गया तो उसको हम निश्चित रूप से सामना करेंगे उसको प्रताड़ित करेंगे जो भी हमारे जो समाज सम्मत जो एक्शन लेना हो लेंगे लेकिन हम अंतस में जरूर सोचेंगे कि ये तो जो चोर दुख लेके आया ये दुख मैंने ही बुलाया मेरे ही कर्म का फल है वो चोर तो शिव उठा जो जो दुख ले आया। में जो दुख लेके लेके लेके आया, वास्तव में आते आते हैं, सुख आते हैं, सुख परेशानी लेके आते हैं समाधान लेके आते हैं वो और कोई नहीं शिविके होते हैं उनमें जो हम देखते हैं अपने कर्म फलों का प्रतिबिंब देखते हैं अगर हम Amazon पर कुछ ऑर्डर देते हैं, तो वही आएगा जो बुलाया जो लेकर आने वाला डिलीवरी बॉय है वो क्या उसका इसमें कोई योगदान नहीं है उसमें कोई सरोकार नहीं में क्या है वैसा ही सुख दुख लाने वाले कोई भी निरपेक्ष रूप से बुरा नहीं होता कोई निरपेक्ष रूप से अच्छा नहीं होता ये तो हमारी नजर है किसी को अच्छा किसी को बुरा और हमारी नजर हमारी सीमित तो नजर हमारे स्वार्थों की चश्मे से होके गुजरती जहां हम लोगों को अच्छा बुरा प्रतिस्पर्धी नारायण या पुण्यात्मा परमात्मा मेरा तो भगवान मेरा तो मित्र ऐसा कई तरह के उपाधियों से हम उसको उन उपाधियों को हम ऊपर आवोधित करते हैं कि मेरा अपना है मित्र है परेशानी में काम आया सत्य यही है कि हम परेशानी में अगर कोई समाधान है वो तो परमेश्वर है और तो परेशानी भी परमेश्वर है और वो लेकर आने वाला तुम्हारा कर्म है वो हमारे कर्मों के प्रतिबिंब उनको उन लोगों में दिखाई देते हैं जो हमारे लिए परेशानी लेकर आते हैं अगर एक पत्थर सिर पे गिरता है उस पत्थर का तो कुछ इसमें योगदान नहीं है योगदान तो उस का है जिसने ये फेंका है जो हमारे सिर पे गिरते हैं वो सारे पत्थर हम स्वयं में दुख बाहर से नहीं आता हमारे कर्मों से और आते लेके आता है वो शिव है सदैव कड़वा भी नहीं होता सदैव दिखाई भी नहीं देता सदैव उसका स्रोत हमको पता नहीं होता कभी हम कहेंद्र के तो साथ क्या किया था। जो हमको ऐसा तक मिला हमको लो क्यों कि हम जीवन के के अधूरे समीकरणों दर्शक हैं पूर्ण समीकरण हमको दिखाई नहीं देता आधा समीकरण जब दिखाई देता है तो हमेशा असंतुलता है इनकम्प्लीट दिखाई देता, देता। समीकरण पूर्ण मात्र परमेश्वर को दिखाई देता है हमको सीमित क्यों दिखाई देता है कि हम इत, सीमित जीवन में सीमित शरीर से माया के अधीन हम अपने पूर्व कर्मों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए हमको अपने समस्त समीकरण अधूरे दिखाई देते अरे मैंने ऐसा क्या किया कि ऐसा लेकिन बिना काम में कुछ नहीं होगा अगर आप जमीन खोद रहे हैं और अंदर एक मटकी निकलती और वैज्ञानिक उसका परीक्षण करके कहते हैं कि भैया 2000 साल पुरानी तो, पुरा तो प्रमाण है कि 2000 साल पहले एक कुमार था जिसने मटकी बनाया ये तो प्रमाणित है हम कहें कि नहीं कुमार भी नहीं था कोई भी नहीं था ये मटकी फिर गिर हमारे मन में ये बात बैठी गई अगर कुछ परिणाम है तो उसका कारण है कारण दो तरह के होते हैं एक आदि कारण, कारण। सृष्ट कारण जो हमको तत्काल दिखाई देता है इसमें मुझे दुख दिया ये सृष्ट कारण जो संसार में दिखाई देता है लेकिन आदि कारण हमको दिखाई नहीं देता कि किसने क्यों दुख दिया उसके भी हमको तात्कालिक एक्सप्लेनेशन मिल जाए अरे तुमने उसको ऐसा कहा था, था इसलिए उसने दुख दिया लेकिन नहीं दुख का जो जड़ है वो बहुत पीछे तक जाए तो ना कोई किसी को दुख दे सकता है ना कोई किसी को सुख दे सकता है कोई किसी का सुख या दुख कम कर सकता है सुख दुख रूप में तो हम वही पा रहे हैं जिसको हमने पाना चाहा जाने चाहे अनजाने अगर ये चिंतन हृदय में ठीक से बैठता है तो हम इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं और जीने की जो कला है वो तब तक नहीं हम सीख पाते जब तक हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं होता हृदय में प्रेम का आविर्भाव होता है तभी जीने की कला आती है तभी अंदर की उन्नस खत्म होती अंदर की अग्नि तभी शांत होती किसी और का नहीं आपका अपना ही नुकसान करता आपका अंत चला देती है आपकी शांति भंग कर देती है आपको ईश्वरता से दूर कर देती है आपको आध्यात्मिकता से अपने से कर देती। ये की बहुत बड़ी हमको दुख है। इसलिए समस्त के अन्य लोगों की दृष्टि से इस संसार को देखने की तला में प्रेम का प्रकाश और तत्काल प्रतिक्रिया न देना आवश्यक हम तत्काल किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं यह गलत क्योंकि हम उस सत्य की तरह पर न जाते तथ्यों पर जाते इसलिए जो श्रेष्ठ कारण दिखाई देते हैं वो भ्रामक है मिसलीडिंग ये बात हमको जानना चाहिए अब आज की बात तो हम यही समाप्त करें क्योंकि तो भोजन का वक्त भी हो रहा है और अपने लिए छोटी सी नैतिक जिम्मेदारी है और वो ये प्रथम तो मैं आप सबको धन्यवाद दूं कि आप सब शांति से इस ईश्वर जी संदेश को सुना और मैं पुनः स्वागत करता हूं मेरे गुरु परिवार का तो उत्सविता भाभी और अरविंद भैया यहाँ उपलब्ध हैं और उनका पोता राज यहाँ उपलब्ध हैं मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान करने के लिए दो मिनट के लिए वो कृपया इधर आ जाए अरविंद भैया आपका सम्मान हमारा अधिकार है से भाभी और राज बेटा अब मैं चाहूंगा कि श्री अजय जी जोशी पर हैं।, हैं, और सब आगत धन्यवाद भी दे दें और दो शब्द कहें आज सभी भक्तों का आश्रम में स्वागत है तो हमारी सौभाग्य की बात है कि रूबरू तो करा रहे कुछ सराफा व्यवसाय भी है और ऐसा होता है कि की ही लगता है ऐसे ही हमारे का चयन में के लगभग का चयन किया और इन्हें कहा का कि आप कश्मीर शोर्शन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें और निश्चित ही गुरु जी का जो प्रसाद था गुरु जी का जो आशीर्वाद था 100 प्रतिशत राशा उसमें खड़े होते अभी यहाँ पर सोनी जी आए हैं और कई लोग ऑनलाइन को सुनते हैं कई लोगों का यह मानना है और कई लोगों की शिकायत कश्मीर क्षेत्र पर बहुत ज्यादा अध्ययन चिंतन मनन और इतनी सरल भाषा में जानकारी देने वाला इस क्षेत्र में बहुत ही कम है या न बराबर है तो महेश्वर नगर हमारे को पाकर बहुत ही धन्य है और हम लोग बहुत कृतज्ञ है की हमें और बाकी सभी बाहर से आए हुए समाजी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ छोटे से निवेदन पर आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाते हैं यह हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है सभी से निवेदन है कि गुरु प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही जाए और मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ